प्रतिशत वोट से ईश्वर हार गया है ना उनचास प्रतिशत अड़तालीस प्रतिशत वोट ईश्वर के पक्ष में पड़े और इक्यावन बावन प्रतिशत वोट ईश्वर के विरुद्ध पड़ गए कहा ईश्वर के बारे में वोट पड़ा और हार गया बेचारा तो लोक निर्णय जो है एक और देखा ये नेता लोग क्या मजाक करते हैं वो ये नहीं कहते हैं कि हमारी ये इच्छा है या हमारी ये बुद्धि है ऐसे नहीं बोलते हैं तो बड़े घुटे हुए लोग होते हैं तो बोलते हैं ये जनता की मांग है लोगों के बीच में बोलते हैं सबके सामने बोलेंगे और कहेंगे ये तुम्हारी मांग है ये तुम्हारी इच्छा है जब लोग सुनते हैं कहते हैं हाँ ये हमारी मांग है ये हमारी इच्छा है दो चार बार जहां सुना वहां मान लिया तो ये जो पार्टी बंदी है ये परमार्थ के मार्ग में नहीं चल सकते देखो एक संप्रदाय ने दूसरे संप्रदाय की हत्या करने की कोशिश की है ये यहुदी, ये यहुदी ना नारायण ये यहूदी यहूदी और ईसाई नारायण कहा से पैदा हो गए ये मुसलमानों में कई तरह के जो पंथ हुए वो कैसे हो गए हिंदुओं में जो सईयो वैष्णव है नारायण आ, कितनी मार काट गई तो इस बात को लोगों पर नहीं छोड़ा जा सकता ये केवल अनुभवी पुरुषों की वस्तु है जो अंतर्मुख हैं जो अनापिताकार तत्व का अनुभव करने में समर्थ हैं इस बात को आप ध्यान से देखो ध्यान से देखो जो जगत का मूल तत्व है उसमें अपनी वासना और अपने अंतकरण की मान्यता और श्रद्धा के अनुसार किसी आकार का आरोप न करते हो तो नत्व उसको कहते हैं जिसमें आकार का अध्यारोप नहीं किया गया तत्व है ना? पृथ्वी पृथ्वी क्या है कि जिसमें घट सराबादी आकार का आरोप नहीं किया गया उसका नाम माटी जिसमें तरंग फेन बुदबुद का आरोप नहीं किया गया वो जल जिसमें लपट चिनगारी का आरोप नहीं किया वो अग्नि है न जिसमे घटाकाश मठाकाश का आरोप नहीं किया गया वो आकाश है जिसमें मैं तुम यह वह का आरोप नहीं किया गया वो जगत का मूल तत्व चैतन्य जिसमें मैं तुम यह वह है ना? कोई आकार आरोपित नहीं किया गया तो तत्व बोलते किसको है आ, अनारोपित कारत्त्त्व अनारोपिता कारत्व आ, जिसमें आकार का बिल्कुल अध्यारोप नहीं किया गया न इंद्रियों के द्वारा न बुद्धि के द्वारा न मान्यता के द्वारा वो जगत का जगत का मूल तत्व आ, तो वो समा सामाजिक प्रत्यक्ष नहीं है वाह वाह वाह वा। पाठ होता है काव्य का देखो कविता का पाठ होता है और जो श्रोता लोग होते हैं ना वो गलेबाजी पर ताली पीटते हैं तो मूर्ख है कि नहीं है जब तुम कविता सुनने गए तो काव्य के गुणों पर तुम्हें ताली पीटनी चाहिए ना कि गलेबाजी पर ताली पीटनी चाहिए हैं अच्छा और संगीत सुनने गए और गाने वाली की सुंदरता पर ताली बजा रहे हैं बाह बाह कर रहे हैं नारायण है। संगीत सुनने गए कि रूप देखने गए तो ये जो लोग हैं हाँ। इनकी जो बुद्धि है इस पर परमार्थ तत्व को नहीं छोड़ा जा सकता ये खास खास अनुभवी लोगों की वस्तु है आश्रमा तद विदहा अब कई लोग महाराज आश्रम पर बहुत जोर देते हैं नारायण है। देखो एक अखंड परमात्मा की सिद्धि के लिए उसके सिवाय जो कुछ मालूम पड़ता है सब में माया है सब में कल्पना है सब में अविद्या है है ना उसकी पोल तो खोलनी पड़ेगी क्या है आश्रमा इति तद विधा जो आश्रम के अभिमानी हैं वो कहते हैं आश्रम ही सबसे बड़ा है हमने गांव में कितनी बार देखा अपनी आंख से किसी ने पूछा है तुम बामन हो कि नहीं हो तो सामने वाले ने कहा ए, देखो क्या हमारे पास है जने हुए है न जनेऊ दिखा दिया अब हो गए ब्राह्मण नाम ऐसा गांव में मैंने देखा है बोला अपनी आंख से देखा है अरे तुम कौन जाता हो अरे ब्राह्मण है देखने में तो ब्राह्मण नहीं लगेगा देखो ये जनेऊ है हमारे पास एक नारायण एक मुसलमान एक दिन जनेऊ पहन के नोटी रख जा के जाके ब्राह्मणों के पंगत में बैठ गया भोजन करने लगा लोगों को शंका हुई से पूछा है तुम कौन हो बोले हम ब्राह्मण है बोले अरे कौन ब्राह्मण हो भाई हैं क्या गोत्र है क्या प्रवर है, क्या प्रवर है कौन सी शाखा है है ना तोला या खुदा ब्राह्मण <laughs> में भी कौन <laughs> अब समझो आश्रमा साधु लोग हैं तो साधु लोग जो है तो वो आश्रम के बड़े पक्षपाती होते हैं तो आजकल तो मकानों का नाम आश्रम हो गया है ना ईश्वर कृपा से ये बहुत बढ़िया हो तो महल नाम है आश्रम कुटीर आ। ऐसी ऐसी कुटिया है महाराज जिनमें करोड़ करोड़ रुपए के मकान बने हुए हैं और नाम है कुटिया बनारस में एक का नाम है नीड़ नीड माने घोसला चिड़िया की चिड़िए का घोसला झोपड़ी है देखो हमारे बंबई के ही एक सेठ का झोंपड़ा है पूना में क्या नाम कुटी आ, आ, नाम कुटी है बंबई के सेठ का तो है ना व्या नाम है कुटी लेकिन पर्ण का उसने पता नहीं लगेगा हो कहीं की पर नहीं तो आजकल तो ईश्वर कृपा से अपने मकानों का नाम लो आश्रम रखने लग गए अच्छा तो बोले आश्रम कैसे बोलते हैं वेशधारी हो जाते हैं हो वृंदावन में एक गीत गाते हैं वेशधारी के उल हा बहुत बढ़िया पद है वेशधारी हरिके उल केवल वेश के बल पर पुजवाना बेशस्य आश्रम शब्दार्थत्व बोले कि यदि वेश का ही नाम आश्रम करोगे कि जो गिरुआ पहने सो सन्यासाश्रमी है ना, ना है। जो पीला कपड़ा पहने है ना और दाढ़ी रखे सो भानव प्रस्थाश्रमी है जो कुर्ता कोट पहने है ना वो गृहस्थाश्रमी नारायण तो वेश का अर्थ यदि आश्रम हो जाएगा तो फिर जाति तो बिल्कुल कट जाएगी अच्छा जब जाति कट जाए, देखते हैं डोम चमार भी मंगी भी हम तो ऐसा कोई दिन नहीं होता शायद कि बंबई में मोटर से आते जाते नाय कुछ न कुछ मांगने वाले घेरुआ कपड़ा पहने हुए न दिख जाए ये लोगों के घर में जाके हो है ना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 ऐसे <laughs> उनको चढ़ाते थे है ना <coughs> बाद में तो उन्होंने वैष्णव संस्कार कायदे से करवा लिया नारायण और तो रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हो गए। तो एक बात ये थी कि उनको कोई वैष्णव संप्रदाय के सन्यासी संप्रदाय इसका भेद नहीं था वो तो हम जहा जाते ना उड़िया बाबा के पास गए तो उड़िया बाबा के पास रामानुजदास के पास गए तो रामानुजदास के पास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 आ, यदि श्रम नहीं करोगे तो आश्रमी नहीं हो सकते आ माने चारों ओर से समन्तात आसमंतात श्रम एव यश में चारों ओर से जिसमें श्रम ही श्रम है ब्रह्मचर्याश्रम हा ये सेवा करने के लिए हो जब इसमें विकास हुआ तो ये हुआ कि निवृत्ति पराण अंतकरण है कि प्रवृत्ति परायण बोले है तो प्रवृत्ति राग भोग परायण देखता है बोले चलो गृहस्थाश्रम में ना गृहस्थाश्रम में रह के राग भोग को नियंत्रित करो बोले नहीं है प्रवृत्ति परायण नहीं है राग भोग परायण नहीं है कि चलो नई हो जाओ अच्छा बोले भाई नियंत्रित कर लिया राग भोग अपने वश में हो गया बोले अब मानव प्रस्थाश्रम ने चलो है न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 और असंग आत्मा के रूप में स्थिति संन्यासाश्रम है संयासाश्रम जो है वो आश्रम नहीं है ब्रह्मावस्थान है इसीलिए श्रीमद् भागवत में जहां संन्यासाश्रम का वर्णन आया है ना न यतेराश्रम प्रायहा न जतेराश्रम प्रायो जति जो है सन्यासी जो है वो आश्रमी नहीं है वह आश्रमातीत है इसीलिए ज्ञान निष्ठो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 देखो हाँ क्या भागवत तो वर्णन आता है ये आश्रमातीत है बुधो बालकवत क्रीडेत कुशलो जड़वत चरेत बदे दुनम विद्वान गोचर ज्यामचरेत हो विद्वान पर बालक की तरह खेले बुधो बालकवत क्रीडेत कुशलो जड़वत चरित हो कुशल पर जड़वत आचरण करे बदे दुन विद्वान हो विद्वान पर पागल की तरह बोले गोचर्याम नई गे नारायण हो वैदिक परंतु गोचर्या का आचरण करे हा का आचरण करें तो इसलिए बताया कि जो उभयातीत है विधि निषेध दोनों से अतीत है कहते ना तो विधि निषेध दोनों से अतीत है तो वो विहित करे आ, परंतु आज्ञा मान के शास्त्र की नहीं करे स्वच्छंदता से करे है ना? वो निषिध ना करे परंतु आज्ञा मान के ना करे स्वच्छंदता से ऐसा करे दोष बुद्धियों भया तो, तो निषेधान न निवर्तते गुण बुद्धिया च विता न करोती यथार्थका वालेकवत चिष्टा तो इसी से जो तत्वज्ञ पुरुष हैं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 जो तत्व तत्वज्ञ पुरुष है तत्वभेदता पुरुष है वो न विकृत है न संस्कृत है वो तो उभयातीत है उभयातीत है इसलिए आश्रमाभिमान उसका स्पर्श नहीं करता अब व्याकरण की थोड़ी बात आते हैं स्त्री पुम नपुंसकम लैंगा पर परमथा परे कोई कहता है लिंग भेद ही परमात्मा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 अब इसमें महाराज दस लकार के रूप तो अलग हुए अब उसके साथ कृदंत के रूप अलग होंगे भूतां, भूताम भव्या भवत है भविष्य भविष्य मणा नारायण अब इनके इनके सब राम के तरह है ना किसी का सर्वम के तरह किसी का ज्ञानम के तरह किसी का राम के तरह रूप चलेंगे फिर इसके स्त्रीलिंग रूप होंगे हा भव्या भवित्री आ,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 बड़ी विलक्षण विलक्षण कहते हैं एक सूत्र है पाणनी का हंसी करते हैं वो कहते हैं अपवर्गे तृतीया अपवर्ग मानते <laughs> <laughs>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 वो लेख ये क्या है क्रिया है क्रियापद अर्थ कितना है सो देखो एक गच्छती एक आदमी जा रहा है गच्छती बोलने से ये पता लगा एक आदमी जा रहा है अच्छा एकत्व तो है उसमें अच्छा फिर वर्तमान एवं गच्छती इसी समय जा रहा है, है? और गमनक क्रियाम करोती वो गमनक क्रिया कर रहा है, है ना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 इसकी महाराज जब रफ्तार बढ़ा देते हैं तो मालूम होता है कोई नन्हा सा बच्चा कहा हाँ, हाँ बोल रहा है है ना हाँ। और जब कम रफ्तार कर देते हैं तब इसकी दुर्दशा हो जाती है तो कहने का मतलब ये है कि हैं सब ध्वनिया सारी ध्वनिया हैं और इनमें जो शब्दत्व है और अर्थत्व है इनमें जो धातु है और प्रत्यय है इनमें जो लिंग है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 सगुण ब्रह्म तत्व है कि निर्गुण ब्रह्म तत्व है ये पराप्रम परा पर ब्रह्म और अपर और फिर इसके बाद बताया ये सब कैसी सच्चे कैसे मालूम पड़ते हैं सबको सब सच सब मालूम पड़ते हैं और ये आश्चर्य है कहो तो अभी हाथ पकड़ के बता देंगे ईश्वर नारायण और जिसकी श्रद्धा है जिसकी भक्ति है उसको वो ईश्वर के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा है न और श्रद्धा भक्ति नहीं है नारायण तो नहीं दिखाई पड़ेगा कत ये सारी सृष्टि श्रद्धा भक्ति का चमत्कार है और परमार्थ अपना आत्मा है बोला और वो पीछे सुना बंद आश्रमा तद्ध स्त्री कोम नपुंसकैंगा परापरव था सृष्टिव लयद स्थिति स्थिति सर्वदा यम भाव दर्शन तम भाव सदावधि सद्वास तद्रह सामपरम था अपरे कैचि कोई कोई निषत के एक देशे पर और अपर ब्रह्म का दो स्वरूप मानता है द्वे ब्रह्मणी वेदी तप ये परंच दोनों ब्रह्म को जानना चाहिए पर ब्रह्म को भी और अपर ब्रह्म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 जो सृष्टि स्थिति काल में प्रपंचात्मना और प्रलय काल में प्रलयात्मना भाजता है जो कार्य के रूप में प्रपंच बना हुआ है और कारण के रूप में अव्याकृतात्मा बीजे तो वो अपर ईश्वर है अपर और पर ईश्वर कौन है जिसमें कार्य भाव कारण भाव ये सब नहीं है नित्य शुद्ध बुद्ध असल में इस प्रत्यक्ष को देख करके यदि इसके कारण के बारे में अनुमान किया जाए तो प्रकृति की सिद्धि होती है द्रव्यात्मक सृष्टि क्रियात्मक सृष्टि ज्ञानात्मक सृष्टि तीनों के लिए सत्यजतम और इनकी साम्यावस्था पर उसमें चैतन्य है ये बात श्रुति से सिद्ध होती है वो चैतन्य की सत्ता प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होती चैतन्य की सत्ता अनुमान, अनुमान, अनुमान, अनुमान से सिद्ध नहीं होती उपमान से सिद्ध नहीं होती वो अनुपलब्धि का विषय नहीं है क्योंकि चैतन्य किसी प्रमाण का प्रमेय नहीं होता चैतन्य से प्रमाण की सिद्धि होती है प्रमाण से चैतन्य की सिद्धि नहीं होती है, है ना हम भीतर चैतन्य रूप से बैठे हैं तब आंख से देखते हैं तब आंख देखते हैं ये तो ठीक है परंतु आंख से चैतन्य को देखते हैं कि ये बात गलत है तो हम बुद्धि के भीतर बैठ के बुद्धि को देखते हैं ये तो सही है परंतु बुद्धि से हम चैतन्य को देखते हैं ये बात गलत है इसलिए चैतन्य जो है ये प्रमाण का विषय नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है तो अनुमान का भी विषय नहीं है अनुमान माने प्रत्यक्ष का छोटा भाई ये तो आप जानते ही हैं अनुमाने पीछे मान माने प्रमाण जो प्रत्यक्ष के पीछे प्रत्यक्ष के बाद जिसका मानपना सिद्ध होवे सो अनुमान प्रत्यक्ष तत्र तत्विधाम अनुमान माने मान का छोटा भाई अनुज जैसे होता है ना अनुज अनुग अनुज वैसे ये अनुमान शब्द है मान माने प्रमाण और अनुमाने पीछे तो प्रत्यक्ष तो अक्ष अक्ष के प्रति भिन्न भिन्न होता रहे अक्षम अक्षम प्रति विद्यते आंख के लिए जुदा कान के लिए जुदा नाक के लिए जुदा जीव के लिए जुदा परंतु अनुमान जो है ना वो नारायण इसी प्रत्य, प्रत्यक्ष के आधार पर सिद्ध होता है तो ये जो जगत में विविधता है इसकी मूल भूता प्रकृति है प्रधान है और उस चैतन्य है ईश्वर है तो ये तो सुर्खी प्रमाण पर है लेकिन कार्ज कारण भाव का संचालक जो चैतन्य है वो तो सोपाधिक हुआ प्रकृति की जहां उपाधि है वहां वो संचालन करता है और त्रिपाद्यामृतन देवी जहां प्रकृति की उपाधि नहीं है वहां संचाल्य संचालक भाव नहीं है वो तो कत्व है साक्षी तत्व है ब्रह्म तत्व है तो ये लोअर अपर जो बोलते है ना उसमें जिसको अपर बोलते हैं वो तो संस्कृत का पर है और जिसको लोअर बोलते हैं वो संस्कृत का अपर है वो अवर जैसे और बोलते हैं ना राम और लक्ष्मण तो ये और शब्द कहां से बना आ, हमारे बाबा हिंदी लिखते थे ना पितामह तो और नहीं लिखते थे वो अवर लिखते थे अवर राम अवर लक्ष्मण ऐसे लिखते थे अवर माने छोटे और मुख्य का नाम पहले आया और गौण का नाम बाद में आया अब ये बात हुई कि जिसको हम ब्रह्म कहते हैं बाहर भीतर पूरा पश्चिम आदि कल्पना का है ना कल्पना जो होती है ना कल्पना उसको देश बोलते हैं उसका अधिष्ठान और आज कल परसों ये जो काल की कल्पना होती है ना इस कल्पना का अधिष्ठान और यह हुआ घटपट आदि की जो कल्पना होती है इसका अधिष्ठान और अधिष्ठान जड़ नहीं चेतन अधिष्ठान माने स्वयं प्रकाश सर्वावभाषक अधिष्ठान जिसमें देश काल वस्तु ये सब पूर्ण स्फुर मात्र कल्पित ऐसा जो अखंड तत्व है उसको पर ब्रह्म कहते हैं तो असल में ब्रह्म कहते हैं सत्य को ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं अनंत को सत्य ज्ञान मनंतम ब्रह्म है तो उसमें परापर का भेद नहीं हो सकता उसमें कार्य और कारण का भेद जो है वो कभी संभव ही नहीं है परिच्छेदे क्वचित ब्रह्मत्वा योगात परिच्छि वस्तु को हम कभी ब्रह्म कहते ही नहीं है तो वस्तुता अपरिच्छिन्न है अपरिच्छिन्न में ये पर है ये अपर है ये छोटा है ये बड़ा है ये उपसभापति है ये सभापति है हैं? ये छोटा ईश्वर ये बड़ा ईश्वर तो इस तरह का भेद कभी नहीं होता है ब्रह्म तो अद्वय है अखंड है अविनाशी है परिपूर्ण है